अरे जी भौतिक शास्त्र का एक प्रश्न है न्यूटन का नियम का उसमें कहा गया है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी उसमें परिवर्तन के लिए कोई बाहरी बल लगाना पड़ेगा तो इसमें आपको कहते हैं ये बढ़िया है जो कहा है स्थिरता जो है ये गतिशील वस्तु में ही स्थिरता को देखना बनता है गतिशील वस्तु में कोई चीज वस्तु रखा है जैसा धरती है गतिशील है उसमें कैमरा रखा है कि स्थिर है इसको बदलना होगा तो ये आदमी हाथ लगाएगा तभी बदलेगा इस आधार पर वो कहा है बस इतना है इसमें इसमें कौन सा तकलीफ है ठीक है मतलब अलग तरीके अपन बोलते हैं कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी अस्तित्व में ऐसी स्थिर वस्तु नहीं मिलती ऐसा ऐसा अब अब वो पूरा हो गया ना भाई अस्तित्व तो में स्थिर वस्तु नाम की कोई चीज नहीं हर वस्तु गतिशील स्थितशील है स्थिति गति अविभाज्य है जिस वस्तु का स्थिति है उसका गति होती ऐसा बना हुआ जितने ग्रह गोल है ये सभी का सभी इसी सिद्धांत से है और ग्रह गोल पर उसी, उसी ग्रह गोल के कोई वस्तु को हम इसी ग्रह गोल का तो ये सब टुकड़े तो हैं इसको हम कहते हैं वस्तु रखा हुआ वस्तु इसी ग्रह गोल की तो है ही है ठीक है इसी ग्रह गोल का कोई छोटे से टुकड़ा को उधर से इधर करना होगा तो कोई बल लगता है ये ठीक हरिहर